नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सिलाई सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आप हमें विशेष फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू होने का एक वर्चुअल माध्यम हम सभी के बीच में है और इसी के माध्यम से हम लोग बातें भी करते हैं तो कार्यक्रम भी करते हैं आज के इसके लिए हमारे साथ गुजरात सूरत से कल्पेश जी जुड़े हैं डॉक्टर कल्पेश चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी रमेश जी नमस्कार और पूरे जो भी दर्शक हैं उन सबको भी हमारे और से नमस्कार जी जी जी आ, कमलेश गोयल सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख कर और आपका स्माइलिंग फेस और आप जिस तरह से सेवा कर रहे और इस कोरोना कॉल में आप सेवा कर रहे हैं कोविड 19 के पीरियड में तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आपको नमन करते हैं आपकी सेवाओं को डॉक्टर कल्पेश चोपड़ा सर थे आज हमारे साथ डॉक्टर कल्पेश गोहिल सर हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और किडनी स्पेशलिस्ट है किलियर क्यों होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम उनसे जानेंगे लेकिन सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए जी जी नमस्कार मैं मैं आपको ब्रीफ में मेरी जर्नी के बारे में बताता हूँ बताइए। मैंने, मैंने आ, मेरा एम और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो बोलते हैं है। वो अहमदाबाद से किया है बाद में आ, आप में से काफी लोगों को परिचय भी होगा कि नडियाद में एक किडनी का आ, आ, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जिसको मुलजी भाई हॉस्पिटल एम के नाम से जाना जाता है वहां से मैंने मेरा नेफ्रोलॉजी किया है और फिर मैं करीबन faculty, faculty, teacher, तो करीबन करीबन वहीं पर फैकल्टी फैकल्टी सीनियर डीएनबी टीचर, आई स्पेंट ऑलमोस्ट 15 इयर्स तो करीबी दो हजार 2015 तक मैं सत्रह में ही था। और फिर में मैं नडियाद से मूव हो गया और मैंने फिर सूरत में uh, किरण हॉस्पिटल जो कि uh, नरेंद्र मोदी सर ने इनोग्रेट किया था आप सबको शायद पता भी होगा जी जी कि ये सूरत का सबसे बड़ा अस्पताल इनफेक्ट साउथ गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर मैं डिपार्टमेंट हेड की ओर से ज्वाइन किया है मैंने और अभी हमने साउथ गुजरात में फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है यहां पर एंड वी आर डूंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायस इन हम लोग ढाई हजार से ज्यादा डायलिसिस पर मंथ करते हैं and mm -hmm. we are catering almost more than 300 dialysis patients per month right so ye mera brief introduction hai my wife is an mba and mm -hmm. uh, she is currently homemaker my kids are in uh, uh, mera badi daughter hai unhone just 12th complete kiya hai aur younger son hai he is pursuing 11th right now so that's about uh, my brief introduction uh, अब बाकी तो अभी मैं हम लोग कोविड की वजह से काफ़ी ऑक्यूपाइड थे और काफ़ी सूरत में भी कोविड कोविड का काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम चला है बट फॉर्चुनेटली स्लोली धीरे धीरे हम लोग कोविड से बाहर आ रहे हैं जो कि हम सबके लिए अच्छी बात है आ, मैं एक ही आशा चेक करूँगा कि जो चीज़ यूरोप और यूएसए में हो रही है सेकेंड वेव वो इंडिया में उतना ख़तरनाक तरीके से ना हो इसके लिए हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे पास यूएस यूरोप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग नहीं है मेरी उन सबसे एक बिनती है एक प्रार्थना है एक अपील है कि आप प्लीज रिलैक्स मत हो जाइए कोविड गया नहीं है कोविड आएगा सेकेंड वेव आएगा और वो हमको ज्यादा तकलीफ देने की पूरी संभावना है पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है और इंडिया में आने में टाइम लगने वाला नहीं है जी जी right. और डॉक्टर गोयल सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आपका इंट्रोडक्शन मुझे अच्छा लगा कि आप किस तरह से इस फील्ड में आए और एक और बात पूछना चाहूंगा कि मेडिकल फील्ड में ही आपको क्या पहले से से आपने सोच के रखा था या या घर किसी ने फोर्स किया या कैसे आप फिल्म किया कैसे मेडिकल में एंट्री यू यू आर आउट द ठीक है बेसिकली uh, uh, मेरा जर्नी वैसे देखा जाए तो थोड़ा ड्रामेटिक है ड्रामेटिक इन द सेंस मैंने मेडिकल ज्वाइन किया उसके एक दिन पहले तक मैं इंजीनियर बनना चाहता था जी जी जी। फिर मेरे कुछ जो भी इंजीनियर है वो ऐसा मत समझिए हाँ, बट ये मुझे सलाह दी गई थी तब में इतना मेच्योर भी नहीं था और इतना नॉलेज भी नहीं था ये फील्ड के बारे में I was like 17, 18 तो एक एक तो तो uh, 12 hours, engineers होते होते uh, डॉक्टर बन गया चीज चीज और दूसरी कि मेरा होने का भी करीबन -करीबन यही है। अच्छा मैं मैं कभी बनना नहीं चाहता था। मैंने MD complete किया तो मेरे जो पी जी टीचर थे वो बोले कि आ, एक पोस्ट खुला है इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड गो एंड सी दॉपिटल तो मैं प्राइवेट शुरू करूँ या कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करूँ या क्या करूँ तो, तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग हॉस्पिटल देखने आए और हमें वहां का एनवायरमेंट वगैरह काफी अच्छा लगा तो हमने सोचा वैसे भी अपना कोई प्लान नहीं है तो चलो नेफ्रोलॉजी कर लेते हैं तो जस्ट लाइक दैट it was again a decision डिसीशन इन आई मीन इन नो मैटर ऑफ टाइम हम लोग सोच ले है, कर लेते हैं तो मेरा थोड़ा अगर बोला जाए तो बटफॉर्चुनेटली विद्रेस ऑफ गॉड आई आई डिड वो ये जान के खुशी होगी I stood first in India in my nephrology माई <laughs> ने <laughs> <laughs> बहुत बढ़िया आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की कहानी सुनकर कहीं ना कहीं तो उसके पास कुछ भी आ जाता है और अच्छी और डॉक्टर साहब भी ऐसे ही जो चीजें उनके सामने आई और उनको उन्होंने जाना और समझा और उस, उस जगह पे उन्होंने अच्छी तरह से अपने आप को परफॉर्म किया और आज भी हमारे बीच में एज ए स्पेशलोजिस्ट हमारे बीच में है उनसे बातें हो गई है तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से कोई चीज आपके सामने आ जाती है या अपॉर्चुनिटी कह है सकते हैं हम लोग वो आ जाता है तो इसको लेना भी चाहिए और वैसे हमें पूरी तरह से उसमें आ, सत्यता दिखानी भी चाहिए और उसमें अपने को खरा उतरना होता है तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने ये सारी चीजें की है हवा आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा की विक्रांत जी अगर आपका नेटवर्क ठीक है तो एक छोटा सा पीस जरूर डॉक्टर साहब को लिए सुनाइए पहले तो मेरा नमस्कार सभी को Uh, मैं आप लोगों के बीच एक सॉन्ग uh, रख रहा हूँ जो कि मैंने अभी तुरंत कंपोजिशन किया है तो डॉक्टर के ही ऊपर है तो आइए मैं आप लोगों के बीच पेश करता हूँ hmm. प्रणाम प्रणाम धरती के ईश्वर तुम्हें प्रणाम प्रणाम तुम्हें प्रणाम धरती के ईश्वर तुम्हें प्रणाम निराशा में भी आशा की ला चला देते हैं निराशा में भी आशा की लाजला देते हैं असंभव को भी संभव ये बना देते हैं ये बना देते हैं इनकी सेवा भावना से इनके महान कर्मों से हम इंसान इन्हें धरती पर भगवान की संज्ञा देते हैं तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम धरती के ईश्वर तुम्हें प्रणाम जो निराश लोगों के मन में लाते नहीं आ, जो निराश लोगों के मन में लाते है नैया जो एक सहमे के मन में भर देते उम्मीद किया भर देते उम्मीद किया तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम धरती के ईश्वर तुम्हें थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर कंप जिसमें आपने तैयार किया आशा करता हूँ हमारे बातचीत अच्छा लग रहा होगा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे शब्द आजकल कोई भी डॉक्टर के लिए बहुत कम यूज किए जा रहे हैं तो ये माहौल में में 21 सेंचुरी आपने जो डॉक्टर को धरती का ईश्वर करके जो दिया है, उसके लिए मैं आपको करता हूं। बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद जी मां सर ये, तो ये तो हमारा सौभाग्य है की हमारा सौभाग्य है परम सौभाग्य है की हमें डॉक्टर के लिए गाने का मौका मिल रहा है और हम उनके लिए रखें वो वो तो ईश्वर ईश्वर हैं हैं कहते ना दूसरे दूसरे धरती के सौभाग्य की बात है नहीं मेरा कहने का मतलब इसलिए ये था की आजकल आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं कि लोग उनका जो आ, जो आ, उटकम रहा रहा yeah. भी भी सक्सेसफुल नहीं, नहीं दे सकता है वो तो किसी के पास की बात नहीं है बट लोग कुछ लोग ये असफलता को डॉक्टर की गलती या और कुछ समझ के उनसे मारपीट झगड़ा वगैरह करते हैं जो एक्चुअली hmm. समाज के विकास के लिए मेडिकल साइंस के के विकास के लिए बहुत ही खराब चीज है उससे मेडिकल का विकास रुकने की पूरी संभावना है काफी हमारे मेडिकल फील्ड्स के जो डॉक्टर जो बहुत टैलेंटेड हैं वो hmm. अब्रॉड चले जा रहे हैं जैसे कैनेडा है यूएस है यूरोप है ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड है ये सब कंटिनेंट्स में मेरे फ्रेंड्स mm. मुझे बहुत पसंद आई रियली थैंक यू मच बहुत बहुत धन्यवाद आइए बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से फिर बातचीत शुरू करते हैं हम लोग जैसे की हमने बताया किडनी स्पेशलिस्ट है और किडनी का जो पेशेंट है उसके लिए डायलिसिस एक बड़ा एक चैलेंज रहता है कि रेगुलर करना पड़ता है और पेनफुल भी रहता है बहुत टाइम भी लगता है और रेगुलर कंटिन्यू करना पड़ता है ये जरा इसको सिंपल कर सकें थोड़ा सा बताइए मैं चाहूँगा कि ये जो मेन मुद्दा आता है जहाँ पर डायलिसिस की उसको कैसे बहुत सिंपलीफाई करें और मन ना उनका जो है जो पेशेंट है वो अपने आप को कैसे ठीक रख सकें जी सरु. रमेश जी इससे पहले मैं एक दो तो बातें और करना चाहूंगा अगर समय की मर्यादा नहीं है तो हाँ हाँ तो सबसे पहले तो हमको ये चीज जाननी पड़ेगी कि किडनी आखिर खराब या फेल या कम क्यों कमजोर क्यों पड़ जाती है तो उसका अपने कंट्री में 60 टू 70 परसेंट ऑफ टाइम जो किडनी डैमेज होता है या फेल होता है या खराब होता है उसका रीजन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है और अपने कंट्री में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ने की मैक्सिमम वजह मोटापा है। तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में जो अभी तरह का एपिडेमिक है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई कि और मेरे टीचर्स पढ़ते थे किडनी फेलियर इतना ज्यादा सोसाइटी में नहीं था और अभी किडनी फेलियर काफी बढ़ गया है तो इसका एक ही रीजन है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं इसके लिए है तो मैं हर एक जो व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं और उनके फैमिली में सबको जिनको भी शुगर है और ब्लड प्रेशर है उनको साल में एक बार किडनी का चेकअप आवश्यक है और मैं समझता हूँ किडनी के साथ हार्ट और आईज दोनों का चेकअप कराना चाहिए क्योंकि ये तीन ऑर्गन है जो मैक्सिमम और प्रेशर वाले पेशेंट्स में होने की संभावना रहती है। कैसे चले की आज मेरी एक तो आपका साइन सिम्टम्स है जैसे पैरों में सूजन आना चेहरे पर सूजन आना पेशाब में तकलीफ होना पेशाब में प्रोटीन आना पेशाब में या यूरिन यूरिन में ब्लड कभी-कभी आता है। है, दूसरा कि आपको रात को बार-बार करने जाना पड़ता हो हो डिस्टर्बेंस होने लगते हैं तो ये सब जो चीजें हैं वो किडनी फेल होने की आशंका जताते हैं इसको कन्फर्म करने के लिए आपको एक तो बेसिक चेकअप कोई भी फिजिशियन या किडनी स्पेशलिस्ट के पास बेसिक चेकअप करना चाहिए नंबर बेसिक ब्लड और और यूरिन सोनोग्राफी अभी जब मानो की एक बार किसी का किडनी खराब हो जाता है हम नहीं इच्छते हैं कि किसी का भी किडनी खराब हो बढ़ किडनी खराब हो जाता है तो उन संजोगों में अपने पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है जो किडनी शुरुआत किडनी फेलियर के काफी स्टेज होता है। नंबर वन की एक तो टेम्पोर किडनी फेलियर होता है। टेम्पोरी किडनी फेलियर मतलब जैसे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन है मलेरिया है डेंगू है पेंक्रेस का इन्फेक्शन है और कोई इंफेक्शन है जिसकी वजह से आपका किडनी डैमेज होता है या आपने कोई ऐसी दवाई ले ली जो आपको सूट नहीं किया और उसका किडनी के ऊपर रिएक्शन हो जाता है या किडनी की अंदरूनी कोई बीमारी है जैसे वास्कुलाइटिस है या ग्लोमरो है या आपके यूरिनरी ट्रैक में आ, आ, स्टोन्स आ जाते हैं जो आपको यूरिनरी ट्रैक को यूरिन फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब होता है तो ये सब जो चीज़ें हैं इन चीजों में किडनी फेल जरूर होती है बट वो परमानेंट फेलियोर नहीं है वो टेम्पोरी फेलियोर है जिसको ए हमारी लैंग्वेज में एक्यूट किडनी इंजरी बोला जाता है ये मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि काफी लोगों को सोसाइटी में ये परसेप्शन है कि एक बार व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति का डायलिसिस कर दिया मतलब उसको लाइफ टाइम डायलिसिस पे रहना पड़ता है जीना ना ये परसेप्शन सही नहीं है ये ए के आई या जो टेम्पोरी किडनी फेलियर वाले लोग हैं उनका किडनी हंड्रेड सुधरने की पूरी उम्मीद रहती है सेवेंटी टू नाइनटी केसेस में इनका किडनी सुधरने की अगर प्रॉपर इलाज किया जाता है तो इनका किडनी सुधर जाता है जो दूसरी वैरायटी है जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं जिनमें महीनों से सालों में किडनी धीरे धीरे गति से डैमेज होती है वो स्लॉट डैमेज होता है उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोला जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज मतलब कि ये डैमेज जो है ये परमानेंट होता जाता है उसमें किडनी दिनों में खराब नहीं होती कभी वो धीरे धीरे धीरे धीरे किडनी खराब होती जाती है और ये प्रोसेस को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं उसके पाँच स्टेज होते हैं जो किडनी फंक्शन के लेवल के हिसाब से उसको तय किया जाता है और जिस व्यक्ति को स्टेज फाइव क्रॉस कर जाते हैं मतलब जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज फाइव हो जाता है उनको नहीं, नहीं। फिर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है अच्छा, तब च्छा, तक मानो कि किसी भी व्यक्ति का अगर 50 परसेंट किडनी खराब हो जाता है या सेवेंटी खराब हो जाता है तो उनको तुरंत डायलिसिस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती ऐसे लोग काफी सालों तक दवाई पे आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं आजकल जो दवाई उपलब्ध है उस हिसाब से कोई भी किडनी फेलियर पेशेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से जीवन जी सकता है अगर अच्छे से जो भी डॉक्टर बोलते हैं वो एडवाइस या डायलिसिस या जो भी बोलते हैं आपको ट्रीटमेंट वो आपको फॉलो करना जरूरी है अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल आपको ही बढ़ती है अभी एक दूसरी चीज है कि किडनी मानो कि स्टेज फाइव में हम आ गए हैं और हमको डायलिस किडनी ट्रांसप्लांट के योग्य है है जो मेडिकली उन लोगों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे बेस्ट इलाज है आज की तारीख में क्यों क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो करीबन करीबन नॉर्मल हो जाता है और क्वांटिटी ऑफ लाइफ जैसे कि जीवन क्या लंबाई है वो किडनी ट्रांसप्लांट से फार फार बेटर देन डायलिसिस इसलिए हम हमेशा कोई भी पेशेंट को अगर वो ट्रांसप्लांट के लिए सुटेबल है तो हम उनको किडनी ट्रांसप्लांट ही रिकमेंड करते हैं नंबर टू मानो कोई व्यक्ति जैसे सिक्सटी प्लस है वो किडनी ट्रांसप्लांट के योग्य नहीं है उन नहीं। लोगों को हम डायलिसिस की एडवाइस देते हैं कि आप परमानेंट लाइफ लॉन्ग डायलिसिसो ये है कि हमने चालू कर दिया तो हमारा जीवन खत्म हो गया बिल्कुल सही परसेप्शन नहीं है डायलिसिस पे भी अच्छी लाइफ पॉसिबल है और अगर व्यक्ति अच्छे से सप्ताह में तीन बार रेगुलर डायलिसिस करते हैं तो मिनिमम अगर अपना हार्ट अच्छा है तो मिनिमम 10-15 साल तो यू निकाल सकते हैं। जी। right. तो मेरे हिसाब से जो सोसाइटी में काफी बार परसेप्शन होता है कि ऐसा नहीं है प्रॉब्लम कहाँ पर होता है रमेश जी की लोग जो है वो अगर आपको सप्ताह में दो बार डायलिसिस का बुलाए आप एक बार कराते हैं तीन बार बुलाए आप दो बार करा रहे हैं आप जो मेडिसिन है वो रेगुलर नहीं, नहीं रहे आपका हुँ, जो कंट्रोल uh, बोला है जैसे मेडिसिन रेगुलर लेना है आपको सोल्ट वाटर रेस्ट्रिक्शन का बोला है ये सब चीजें जो है वो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब हो जाएगी हम्म हम्म तो डायलिसिस जिनको भी रेगुलर करने की आवश्यकता पड़ती है उनको फिर सप्ताह में आइडियली तीन टाइम किसी भी व्यक्ति को जिनको डायलिसिस की जरूरत है उनको सप्ताह में तीन बार रेगुलर डायलिसिस करने की जरूरत होती है उनसे ही उनकी लाइफ अच्छी रहती है काफी बार लोग सप्ताह में दो बार भी डायलिसिस करते हैं बट जो आइडियल डायलिसिस बोलते हैं वो सप्ताह में तीन बार और चार घंटे का करना चाहिए जिससे कि इंसान की जो आयु है उसको हम मैक्सिमम लंबा सकते हैं अच्छा अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ फ्रांस में पैसिंग करके एक शहर है काफी लोगों ने सुना भी भी होगा, कोई घूम आए होंगे। वो टेसिन में में एक प्रयोग किया गया था, जो हमारी लैंग्वेज उसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। कि और कुछ पेशेंट को छ से आठ घंटे के शेड्यूल पे रखा गया सप्ताह में तीन बार ये सालों तक ये ट्रायल चला और उनका जो नतीजा है कि जो लोग सप्ताह में तीन बार छह घंटे से ज्यादा डायलिसिस किए हैं उनकी आयु जो सप्ताह में चार बार थे उनसे भी काफी लंबी है अच्छा अच्छा तो ये लोगों को जो भी डायलिसिस या किडनी फेलियर के व्यक्ति हैं उनको ये समझ देना चाहिए कि हम डायलिसिस में जो कटौती करते हैं वो कटौती से नुकसान उनका खुद का ही होता है किसी और का नहीं सही बात। वैसे देखा जाए तो लाइफ लाइफ की की वैल्यू क्या है? सही बात है। right. It is invaluable. की कोई <laughs> वैल्यू नहीं है मतलब हम पैसे के साथ तोड़ नहीं सकते It is invaluable. जी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है तो किस तरह से हम डायलिसिस पेशेंट्स के बारे में डॉक्टर साहब ने क्लियर किया और उससे पहले किडनी ख़राब क्यों होता है और इसका कारण क्या है वो सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इसके कारण भी किडनी के ऊपर असर होता है और फिर आदमी जो है डायलिसिस तक पहुँचता है लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये सब बीमारियाँ अगर शुरू शुरू में हमें पता चल जाता है तो उसी समय हमें अच्छा कंसल्टिंग कर ले डॉक्टर का रेगुलर हम लोग एडवाइस लेते रहे तो निश्चित तौर पे आपको डायलिसिस तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा अगर हम लोग कहीं ना आप कहीं अपने हैबिट्यूशन से अपनी आदतों से और फिर उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देने से या अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देने से ये चीज़ें आ जाती हैं और फाइनली फिर उस समय क्रिटिकल हो जाने से फिर वो सारी चीज़ें तो करना ही पड़ता है तो बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राइमरी स्टेज पर आप जो है उन चीज़ों को अगर चेकअप करा लेते हैं रेगुलरली आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जीवन जो है बहुत ही अच्छा होगा और आप जो आपका हेल्थ इशू है या आपका जो शरीर है अनमोल वो बना रहेगा अच्छे से तो आइए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से मैं जयश्री से चाहूँगा कि एक छोटा सा गीत पेश करें उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से बात करें या Hello, एक राधा एक नीरा दो पानी राधानी बधुबा पाया राधा जैसे मीरा दिखाया एक मु एक, एक, एक खाया अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक सूरत दीवानी एक मूरत एक प्रीत दीवानी एक दरस दीवानी मेरा के प्रभु के तारी ना करे मधा पाधा मरे म गे सारी सरे पधा सरी सरे आ गिर प्रभु गिरी राधा के मन राधा ने चारिंद मेरा तू दिखाया एक मीरा इक एक बदली दिखाया अंतर क्या तू नोकी प्रीत में एक एक एक एक प्रेम वाह क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया थैंक यू जैसे आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं डॉक्टर साहब से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को एक और बात पूछना चाहूँगा तो किडनी को ठीक रखने के लिए किस तरह का डाइट होना चाहिए और क्या सिम्टम्स हमें पता चले कि ये ये बीमारी आने से किडनी के ऊपर असर हो सकता है थोड़ा सा किडनी को सेफ रखने के लिए इसका डाइट सिस्टम क्या होना चाहिए थोड़ा सा बताइए जी जरूर आ, सबसे पहले तो किडनी फेलियोर में हम आ, कोई एक स्टैंडर्ड डाइट प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं वो टेलर जैसा है मतलब आपको अच्छा अगर में है, तो आपका जो उस से आपको डाइट एडवाइस किया जाएगा तो बेसिक कि आइडिया एक एक आएगा की सबको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते है अभी किसी व्यक्ति को बार बार किडनी स्टोन हो रहा है और उसका किडनी कमजोर हो रहा है तो और वो पेशेंट को कभी सूजन नहीं आया और उसको यूरिन अच्छा आ रहा है तो ऐसे पेशेंट को हम लोग पानी ज्यादा पीने की एडवाइस करते हैं ताकि यूरिन फ्लो बढ़े जिसकी वजह से अगर छोटे स्टोन भी बनते हैं तो वो फ्लश आउट हो जाए ताकि उनको स्टोन की बार बार सर्जरी करने से वो बच सके दूसरा सीनारियो है कि भाई आपको शुगर की वजह से किडनी कमजोर हो रहा है और आपको सूजन आ रही है आपका यूरिन कम हो रहा है अभी इस केस में वो प्रीवियस एडवाइस क्योंकि, क्योंकि आप अगर ज्यादा पानी यहां पीएंगे, तो आपका किडनी उतना यूरिन नहीं बना रहा है। तो आपके बॉडी में ज्यादा पानी जमा हो जाएगा जिसकी वजह से आपको सूजन बढ़ सकती है पेट में पानी भर सकता है फेफड़ों में पानी भर सकता है आपको सांस की भी शिकायत हो सकती है और आपका वजन भी बढ़ सकता है और ये सब चीजें अल्टीमेटली आपके हार्ट के ऊपर लोड बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है तो इंसान का जो कोई भी किडनी के पेशेंट है उनका फ्लूइड बैलेंस वो उनकी किडनी किस प्रकार से वर्क कर रही है भले ही कमजोर है बट उसका किडनी का प्रोफाइल कौन सा है उनके ऊपर उनका फ्लूड बैलेंस तय किया जाता है और उसके ऊपर उनका फ्लुइड कितना ले सकते हैं रेस्ट्रिक्शन रखने की जरूरत है या नहीं है वो एडवाइज की जाती है नंबर अच्छा, हम आते हैं सॉल्ट के ऊपर अभी सॉल्ट चीज ऐसी है कि हमको पानी या कोई भी लिक्विड लेने की इच्छा ज्यादा होती है तो जिन पेशेंट तो का यूरिन प्रोडक्शन कम है उन लोगों को हम सोल्ट रिस्ट्रिक्शन की एडवाइस देते हैं ताकि सोल्ट अगर कम लेंगे तो उनको लिक्विड लेने की जो इच्छा है थर्स्ट है वो कम हो जिसकी वजह से उनका फ्लुड बैलेंस हम मेंटेन कर पाए mm -hmm. दूसरी तरफ है कुछ पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर लोअर नॉर्मल साइड पे रह रहा है, जैसे 100, 110 रह रहा है उन पेशेंट्स को कभी कभी ब्लड प्रेशर उनका 90 भी हो जा रहा है क्योंकि उनकी किडनी है वो सोल्ट लूजिंग ने बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि आपका किडनी है वो सोल्ट लूज कर रहा है तो उन पेशेंट्स को हम लोग साल्ट ज्यादा लेने की एडवाइस करते हैं हाँ। तो ये तो ये चीजें है हर एकज लाइक टेलर मेड की आपको कौन सा बीमारी है और आपका प्रोफाइल कैसा है उसके ऊपर तय किया जाता है मानो जिनका कैलरी एक बार कमजोर हो जाता है और जिनको अगर पोटासियम का प्रॉब्लम हो रहा है मतलब पोटासम उनका बढ़ जा तो उन पेशेंट्स को फिर फ्रूट फ्रूट जूस कोकोनट वाटर ड्राई फ्रूट ये सब रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है अदरवाइज उनका पोटासियम बढ़ सकता है और पोटाशियम से उनको हार्ट में डायरेक्ट प्रॉब्लम हो सकता है और कभी कभी वो जान भी गंवा देते हैं पोटासियम किडनी फेलियर पेशेंट्स में बहुत डेंजरस होता है तो उसका ध्यान रखना जरूरी है मानो आपका फास्फोरस बढ़ रहा है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर आपको तो नॉन वेजिटेरियन डाइट कम करने की जरूरत है बट काफी टाइम क्या होता है कि आप लोग प्रोटीन छोड़ देते हैं अभी किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को प्रोटीन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप प्योरली नॉन वेजिटेरियन हैं मतलब वो सप्ताह में या दस दिन में एक बार नॉन वेजिटेरियन खाएंगे बाकी तो पेशेंट्स को एक्चुअली स्पीकिंग प्रोटीन कम करने की आवश्यकता नहीं नहीं है। है? कम करने की आवश्यकता किनको है? कि जिनको डेली खाते हैं, उनके लिए इतना ज्यादा सहन कर पाती है और किडनी को काम ज्यादा करना पड़ता है जिसकी वजह से किडनी जो टाइम हमको देने वाली है वो किडनी की आयु हम खुद कम कर रहे हैं जो प्योरली वेजिटेरियन उन लोगों को प्रोटीन कम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है काफी डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि भी आप ये प्रोटीन वाली चीजें कम कर दो या बंद कर दो जी बिल्कुल वो जरूरत नहीं है क्योंकि हम हमारे बॉडी को .06 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से उतना प्रोटीन जाना तो जरूरी है जो हमारे बॉडी के बेसिक मसल मास को मेंटेन करने के लिए जरूरी है हमारी बेसिक इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए उतना प्रोटीन करीबन करीबन कम्पल्सरी जैसा प्रोटीन कौन सी चीज से मिलता है प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन डाइट बोले तो करीबन करीबन हर एक नॉन वेजिटेरियन डाइट एक्सेप्ट मीट जैसे चिकन है फिश है इस सब मिलता। की बात करेंगे, तो में जैसे आपके पल्सिस है, चना है मूंग राजमा है सब तरह की गाड़ी दालें हैं हम यहाँ रस्म की बात नहीं करते साउथ इंडिया के जो रसम होते हैं उसमें खाली पानी रहता है वो खाली टेस्ट के लिए है। हम बात करें पंजाबी दाल की जिसमें रियल दाल पड़ता है जैसे राजस्थान की दाल है जिसमें रियल दाल रहता है तो mm -hmm. वो दालें, पनीर है कर्ड है, these are the of protein. But ये सब हम लोग क्या करते हैं कि भी मतलब बन, मतलब बंद, कटल खाएंगे नहीं, पांच पांच साल से वो प्रोटीन छोड़ देते हैं mm -hmm. और फिर उनका मसल मास काफी कम हो जाता है फिर वो काफी वीक हो जाते हैं तो ये सब चीजें नहीं करनी वी वॉन्ट अवर पेशेंट टू बी एज हेल्दी एज आस वो हमारे ही जितने हेल्थी होने चाहिए ये तो हमारा आवश्यक है की कि किडनी में जब भी कमजोरी आती है तो आपका फैट का जो लेवल है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है दूसरा की आपका बॉडी में जो कैल्सियम फॉस्फोरस और पीटीएच नाम के हॉर्मोन में भी गड़बड़ होता है जिसकी वजह से आपकी ब्लड की वेसल्स में कैल्शियम और फास्फोरस चिपक जाता है जो आपकी ब्लड वेसल्स को लॉन्ग टर्म में खराब करता है स्पेशली हार्ट और ब्रेन की ब्लड वेसल्स को जिसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं तो हमारी एडवाइस इन सब पेशेंट्स को यही रहती है कि भी आप फैट इंटेक है वो मिनिमम रखें जैसे कुकिंग में ऑयल है वो no अलाउड है जैसे चिप्स हैं या फिर आप ये आ, में जो मिलते हैं ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं वो वो सब चीजें अगर आप डेली पोटैटो पोटैटो चिप्स पोटेटो और ये सब खाना चालू कर देंगे तो इस आ, हालत में आ, वो फिर आपका ही है और फिर आपका ही ब्लड वेसल्स खराब हो जाता है आ, तो बेसिकली ऑयल और ये जो आ, फैट इंटेक है जैसे चीज है ये सब चीजें आपको कम करनी है प्रोटीन अगर आप वेजिटेर हैं तो बिल्कुल कम करने की आवश्यकता नहीं है आप नॉर्मल प्रोटीन इनटेक ले सकते हैं आप है, तो आपको जरूर प्रोटीन के रखने की जरूरत है। आप वीक या सप्ताह या दो सप्ताह में एक बार नॉनवेज ले सकते हैं फ्लूड और सॉल्ट जैसे मैंने बताया कि आपको लिक्विड इनटेक पानी और बाकी का जो लिक्विड है जैसे चाय दूध कॉफी पानी दही छाछ ये सब कितना लेना है ये आप अपने डॉक्टर से एडवाइस करें इसको हम यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे सॉल्ट इंटेक भी आपको कितना लेना चाहिए ये भी हम यहाँ जनरल स्टेटमेंट नहीं देंगे बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको सूजन आ रही है तो आपको नमक और आपके लिक्विड इंटेक में कटौती करनी बहुत आवश्यक है अगर आपको सूजन बिल्कुल नहीं है आपका ब्लड प्रेशर नियर नॉर्मल रह रहा है तो आपको सोल्ट और लिक्विड रिस्ट्रिक्शन रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है अगर हम डायलिसिस पेशेंट की बात करें तो 95 फाइव टू नाइनटी परसेंट डायलिसिस पेशेंट्स को सॉल्ट और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की जरूरत पड़ती है 1 टू 5 परसेंट केसेस में उनका यूरिन आउटपुट अच्छा रहता है और उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है तो वे लोग थोड़ा फ्लूइड और सॉल्ट में लिबर्टी ले सकते हैं बाकी आप नॉर्मली जिन पेशेंट्स को डायलिसिस की जरूरत है जो डायलिसिस पे हैं उनको प्रोटीन एक्चुअली इनटेक बढ़ाना चाहिए तो उनको करीबन डेढ़ से दो ग्राम जितना डेली प्रोटीन लेना चाहिए से दो ग्राम पर किलोग्राम मतलब अगर आप साठ किलो के हैं तो आपका दिन का करीबन करीबन नब्बे से एक सौ बीस ग्राम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जाना जरूरी है अदरवाइज आप अपना मसल मास मेंटेन नहीं कर पाएंगे आपका बॉडी वीक हो जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा और बाकी के बॉडी फंक्शन में भी वो इफेक्ट करेगा बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और अच्छा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा हो रहा है क्योंकि इस तरह से हमें अपना किडनी का प्रोटेक्शन करना है नमक नहीं खाना है कि नहीं खाना है प्रोटीन किन्हीं ज्यादा खाना है या कम खाना है मुझे लगता है की ऑलराउंड आपको थोड़ा सा जनरली आइडिया आ गया होगा की किस तरह का डाइट आपको खाना है मोटे तौर पर सब चीजें हर व्यक्ति के लिए यूनिक अलग अलग होती है तो पेशेंट्स को देखकर ही उनको सही जो डायग्नोस करके डाइट लिखा जाता है लेकिन अभी आमतौर पे आप सभी को जनरली जो मोटे तौर पे वो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताया है और इससे भी हमें जो है थोड़ा सा आइडिया तो आ जाता है कि हमारा डाइट कैसे होना चाहिए और आपको अपना डाइट सिस्टम को थोड़ा थोड़ा बदल के भी आप देख सकते हैं और आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डाइट में कुछ चेंजेस करना हो तो अच्छे डाइटिशन या डॉक्टर साहब से निश्चित तौर पर आप बात कर सकते हैं ताकि आप अपनी डाइट को चेंज करके अपने मौत को भी बदल सकते हैं तो क्योंकि से कंप्यूटर में कहते हैं जो कुछ आप इनपुट करते हैं उसका रिजल्ट आउटपुट बन के हमारे सामने स्क्रीन पे दिखाई देता है वैसे जो हम लोग खाएंगे वो या, या तो तो तो है इसको ठीक तो से समझना जरूरी है सिंपल भी है लेकिन कॉम्प्लीकेट दोनों चीजें है लेकिन आप जो इनपुट देंगे उसका ही रिजल्ट आपको मिलेगा तो ये सिंपल है कि आपको डाइट अगर समझ में आ जाता है डाइट सिस्टम को फॉलो करता तो है तो निश्चित तौर पे आप हल्दी दर्दी और हैप्पी रहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से विक्रांत जी को मैं कहूँगा कि एक थोड़ा सा प्लीस आप सुनाइए डॉक्टर साहब के लिए फिर आगे हम लोग डॉक्टर साहब से एडवांस टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में नेफ्रोलॉजी पर क्या क्या हुआ है उसके बारे में बातें करेंगे जी आवाज आ रही है बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी, तो ये मैं एक श्याम तेरी बंसी सुरा ना। श्याम तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी कुकार श्याम तेरी बंसी पुकारे, श्याम पुकारे को नाम तेरी बंसी को दाना लोग करे करें मीरा ही बचना लोग करे करें मीरा को बचना साबरे की बंती की बंसी को बजने से का राधा का भी श्याम हो तो मेरा श्याम राधा का भी हो तो मेरा का भी श्याम तो श्याम तेरी बंसी हो चम की लहर बंसी बटकी छिया मुना जमुना की लहर बंसी की किस किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया श्याम का दीवाना श्याम का दीवाना तो पूरा ब्रज धाम मेरा का भीषा हो तो राधा श्याम तेरी बंसी आ आ आ आ थैंक यू ओ क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार गीत आपने अब आइए फिर से आपसे मैं देखना चाहूंगा आपका गीत हाँ डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि अभी वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और पहले में जो टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा, तो कि रहा है ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा उसके बारे में बताइए देखिये मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ जी बीस पच्चीस साल पहले की बात से चालू करते हैं इंडिया में कुछ गिने चुने सेंटर में डायलिसिस की सुविधा थी और तब ऐसा माना जाता था कि हर एक इंसान डायलिसिस तक नहीं पहुंच पाता था और डायलिसिस पे लाइफ करीब करीब मैक्सिमम छः महीने से साल भर होती थी मतलब इंसान को अगर किडनी ख़राब होती है तो करीबन करीब छः महीने से साल भर वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रह सकता टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मैक्सिमम जो हुआ है वो डायलिसिस में में हुआ हुआ है है है जो जो जो डायलाइजर डायलाइजर बोलते हैं वो वो ये दो टेक्नोलॉजी इतना एडवांसमेंट कि आज करीबन इयर्स के अंदर लाइफ इंसान की है, वो साल से लेके अभी हम बीस पच्चीस तीस साल तक लंबा सकते हैं वर्ल्ड ओवर अगर हम मैक्सिम देखने जाएंगे तो थर्टी सिक्स A is on 36 साल से वो करता है। और हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं आप घर पे भी डायलिसिस करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन आप ब्लड का डायलिसिस भी घर पे कर सकते हैं जिसमे आपको मशीन घर पे और आर ओ का जो प्लांट होता है ये सेटअप करना होता है आपको एक टेक्नीशियन हायर करना है पे की पेट के अंदर एक सॉफ्ट सिलीकॉन ट्यूब बिठाया जाता है जिसके अच्छा, अंदर स्पेशल फ्लूड आता है वो भरना होता है और खाली करना होता है हर छह अच्छा, घंटे में यह प्रोसेस रिपीट किया जाता है मतलब आपने छे घंटे पहले फ्लुइड बरा है वो छह घंटे बाद वो पुराना फ्लूड निकाल दीजिए और नया फ्लूड आप इंसर्ट कर दीजिए वो ट्यूब को लॉक कर दीजिए और आप छह घंटा पेरिटोर डायलिसिस पीडी भी बोलते है काफी डॉक्टर इनको तो पीडी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉप्युलर है इसका एक रीजन है की बंधे नहीं रहना चाहते जैसे अभी मुकेश अम्बानी है फॉर एग्जाम्पल अगर उसको डायलिसिस करना पड़ा तो वो छह घंटा हॉस्पिटल नहीं जाएगा वो अपने ऑफिस में ही सेट हम्म hmm. तो ये थेरेपी का एडवांटेज यही है कि आप खुद कर सकते हैं और आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर की विजिट महीने दो महीने में एक बार करने की जरूरत पड़ती है अदरवाइज आप खुद अपनी मर्जी के मालिक है जैसे आप अगर ऑफिस है आपका बारह घंटे का ऑफिस है या दस घंटे का है तो बीच में आप एक घंटा ब्रेक लेके आप खुद खाना खा लीजिए नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। ये, है कि काफी बार ये होने की से जो कॉमन मैन है वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते ये जो पेट के डायलिसिस या पीढ़ी या सीए पीडी की बात करते हैं जबकि हिमो डायलिसिस काफी कंट्री में इतना एडवांस हो गया है कि अब हर एक छोटे शहर में भी ब्लड के डायलिसिस, इमो डायलिसिस की की या की सुविधा उपलब्ध होने जिसकी वजह से पेशेंट डायलिसिस ये ब्लड वाला डायलिसिस ज्यादा ऑप्ट करते हैं या ज्यादा चुनते हैं तो ये रही डायलिसिस टेक्नोलॉजी अभी इसमें भी एडवांसमेंट हो रहा है जिसमें आप आ, एम्बुलेटरी या आप या क्या बोलते हैं हैं उसको डायलिसिस मशीन कैरी कर सकते हैं। इतना पोर्टेबल अच्छा, अच्छा। डायलिसिस कर रहे हैं अभी उसमें उतना सक्सेस नहीं मिला है बट आ, वी आर नॉट वेरी लैपटॉप बैग लेके घूमते हैं वैसे डायलिसिस बैग लेके घूम सकते हैं जिसमें आपका क्या होता है कि डायलिसिस का आ, अंदर पोर्टेबल यूनिट रहेगा रहे तो की ऊपर चल रही है क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हर एक इंसान के पास ऑर्गन अवेलेबल नहीं होता है फैमिली में या फैमिली में नहीं सकते किसी कारणवश या न्यूक्लियर फैमिली है आजकल हम देख रहे हैं कि भाई Everywhere, nuclear family बढ़ रही है क्योंकि आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको अपना native town छोड़ना ही पड़ता है गाँव छोड़ना दाव ही पड़ता है, है सिटी छोड़ना पड़ना है तो इन में अगर जो अर्निंग मेंबर है उनको किडनी फेलियर हो जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है ना तो उनके कोई इमीजिएट फी दे पाते हैं इन दैट केस आपको ट्रांसप्लांट uh, के लिए ऑप्शन कर खुला रहता है बट उसमें भी वेटिंग चलता है तो इन लोगों के लिए ये एक रहेगा आर्टिफिशियल किडनी में अभी रिसर्च ये चल रहा है कि पूरा मशीन या या निकाल के ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता ही, ही हो अभी मैं बोलूंगा कि ये रिसर्च करीबन करीबन थर्टी फोर्टी परसेंट तक सक्सेस है इसमें अच्छा। बहुत काम करना बाकी है आई विश की मैं तब तक आर्टिफिशियल किडनी आ <laughs> कि साइंस कि ओवरकम नहीं कर पाया है बट यस ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले तीन तीस चालीस साल में तो कुछ डेवलपमेंट हो जाए जी। तीसरा जो एडवांसमेंट चल रहा है वो किडनी की सर्जरी में चल रहा है पहले क्या होता था कि भी आपके किडनी में मानो छोटा ट्यूमर है तो पूरा किडनी ही निकालना पड़ता है अभी आपका ट्यूमर है वो किडनी के कोई एक एंड के ऊपर है तो हम वो खाली किडनी का वही पोर्शन निकाल सकते हैं जिसको पार्शियल बोलते हैं और ये इतने अच्छे तरीके से होता है रोबोटिक्स तो रोबोटिक सर्जरी का अभी किडनी में किडनी और किडनी रिलेटेड साइंस में बहुत बड़ा योगदान है दूसरा की भी अगर प्रोस्टेट का कैंसर है hmm. तो और आपको प्रोस्टेट निकलवाना पड़ता है तो उसमें रोबोटिक्स मतलब भी बहुत बड़ी दिखती है जिसकी वजह से आपका जो प्रिस बढ़ जाता है दूसरी चीज है की आप हाथ से अगर कट करेंगे कोई भी टिश्यू कट करते हैं कोई भी डॉक्टर और रोबोटिक्स से आप प्रिसाइजली मिलीमीटर मिलीमीटर mm या .05 mm तक आप कट कर सकते हैं जिसकी वजह से जितना जरूरी है उतना ही टिश्यूज कट होते हैं तो का टिश्यू पीछे रहता नहीं है और कोई टिश्यू निकलता नहीं तो रोबोटिक सर्जरी अभी एक तो ऑंकोलॉजी जैसे कि कैंसर का साइंस है और दूसरा है किडनी इन दोनों में काफी एडवांस हो रहा है और काफी सारे अदर स्पेशलिटी में भी रोबोटिक सर्जरी बहुत बड़े तरीके से हेल्पफुल हो रहा है इंक्लूडिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन अगर हम आ, देखने जाएंगे तो किडनी ट्रांसप्लांट में भी हम अभी रोबोटिक्स का प्रयोग चालू कर दिया है कुछ कुछ सेंटर है वो रोबोटिक ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे धीरे धीरे रोबोटिक साइंस है रोबोटिक सर्जरी है वो आ, अभी ये इवोल्विंग फील्ड है तो दस साल में हम देखेंगे की कि कि कितने और स्पेशलिटी में रोबोटिक्स का आ, ये प्रयोग किया जाएगा और ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है पेशेंट्स ऑफ यू एंड किस तरह से काम होगा और बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपने अपने किडनी के बारे में बताया की कैसे वो फेलियर होता है उसका प्रिकॉशन कैसे रखना है और सबसे अच्छी बात की आपने अपनी स्टूडिया में बताई थैंक यू सो मच चलिए मित्रों तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और आप गाइड भी कर सकते हैं एक दूसरे को अभी सही से जानकारी मिलने के बाद तो डॉक्टर साहब को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ है करते हैं और आज के शो में जुड़कर हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी भी है और इसके साथ हमारे दोनों आर्टिस्ट जो है जय शाह और विक्रंत राय दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और अच्छा लगा आप लोगों ने बीच में जो है टोनस के बजाय <laughs> एक आनंद में जो है प्रोग्राम बना जिसमें एक अच्छा इंफॉर्मेशन एंड मनोरंजन दोनों चीजें चलता रहा तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं और कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति सबके मन को तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान इंद्रधनुषी रंगों से कर सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें